शोको धातु प्रसात्शोक धातुसा आत्म जो इसका उत्तरार्ध है आत्म आत्मन अक्रु ध धातु प्रसाद अक्रतु धातु प्रसादात आत्मना महिमानम तम पश्चवी वीर सो का का क्या अर्थ किया था मुमुक्षु मुक्षक्षु धातु प्रसादात यहाँ धातु ये उदंत शब्द है याद रखना समस्त पद है ये की जगत के धारक परमात्मा के अनुग्रह से धातु करते परमात्मा जगत धारक परमात्मा मुमुक्षु परमात्मा के अनुग्रह से आत्मना महिमानम अपनी महिमा को करने वाले तम परमात्मा परमात्मा का पश्चविक साक्षात्कार करता है वीर शोक वह शोक रहित हो जाता है है ना अपनी आत्मा के महिमा का को करने वाले आत्मा महिमान क्या अपनी आत्मा की महिमा को करने वाले सर्वज्ञता गुण का आविर्भाव सर्वज्ञा आत्मा की महिमा को करने वाले महिमा क्या है यहाँ पर सर्वज्ञता का आविर्भाव आपात पापादी गुणों का आविर्भाव रूप है ना इस महिमा को करने वाले महिमा की रूप बताई मैंने सर्वज्ञता का आविर्भाव रूप आपात आदि गुणों का आविर्भाव हो ये महिमा किसकी हुई जीवात्मा की प्रत्येक आत्मा की उस महिमा को करने वाले कौन तो है परमात्मा तो ध्यान देना कि ये सर्वज्ञता का आविर्भाव है जीवात्मा की महिमा और सर्वज्ञता के आविर्भाव को करना है परमात्मा की महिमा समझ जाओगे आविर्भाव को करना किसकी महिमा है परमात्मा ये ध्यान रखना लेकिन यह आत्मा की महिमा ऐसा यहां पर है चलिए जी तो शोक रहित हो जाता है अब इसमें आ जाएंगे भाष्य में आइए तम का है तादिशम परमात्मा नम वैसे परमात्मा को अकृतु का अर्थ है काम कर्मादि रही सन अक्रतु का अर्थ काम कर्मादि रही सन का इन्होंने अध्ययन कर दिया की काम्य कर्म आदि से रहित होकर आदि लगा दिया है ना तो निषिध ले लेना काम कर्म निषि कर्म से रहित होकर तो मुमुक्षु का अध्यय करना मुमुक्शु हमने अकृतु का अर्थ ही क्या कर दिया था मुमुक्षु काम कर्म से रहे। और इनके अनुसार क्या होगा मुमुक्षु काम कर्म आदि से धातो हो, बात वही है। हो यहां क्या यहाँ पर धारक से धातु शब्द ध्यान रखना धातु हो की जगत के धारक परमात्मा के प्रसादार्थ का अर्थ है अनुग्रह से जगत के धारक परमात्मा के अनुग्रह से आत्मना महिमानम महिमानम अर्थ महत्व संपादकम आत्मा की महिमा को संपन्न करने वाले आत्मा के महत्व को करने वाले आत्मा के महत्व को महिमानम का महत्व संपादकम महत्व को करने वाले महिमा को करने वाले और महत्व संपादक कौन है तम तम है ना तो तम के लिए आगे क्या लिखा है परमात्मा नम लिखा है ना और महत्व संपादकम का अर्थ है स्वास्थ्य सर्वज्ञ आदि गुण आविर्भाव हेतु अपनी सर्वज्ञ अर्थ सर्वज्ञता अपनी सर्वज्ञता आदि गुणों के आविर्भाव के कारण कौन है परमात्मा सर्वज्ञता आदि गुण क्या है आपकी महिमा है ना सर्व सर्वज्ञता आदि गुणों के आविर्भाव के कारण या कहिए कि आदि से क्या लेना आदि गुणों के आविर्भाव के कारण परमात्मा को जब देखता है जब साक्षात्कार करता है परमात्मा का तब शोक रहित हो जाता है लग जाएगा तो महिमा किसकी हुई है अभी महिमा आत्मा की है ना आत्मा की महिमा को करने वाली परमात्मा फिर एक दूसरा अर्थ बता रहे हैं जैसा श्री भाष्यकार ने किया है द्विभाव भाद्य अधिकरण ये एक अधिकरण है ब्रह्म सूत्र का जुष्टम यदा पश्च्य अन्यम ईसम अन्यम ईसम ये मुंडकोपनिषद इस तो मुंडकोपनिषद में देखना जुष्टम यदा पश्चिम अन्यम ईसम इस मंत्र खंडम प्रस्तुत इस मंत्र खंड का इस मंत्र खंड को प्रस्तुत करके कहा प्रस्तुत करके कहा प्रस्तुत करके ठीक है प्रस्तुत करके उसका अर्थ किस प्रकार किया है आयम, यदा यदा देखना जुष्टम यदा यदा है ना मंत्र में मंत्र खंड में यदा है ना और पश्च्य अन्यम ईसम पश्यति अन्यम अन्यम किया है अन्यम अन्यम क्या अन्यम और ईसम का अर्थ है सर्वस्व ईसम ईसम का क्या अर्थ है सर्वस्व ईसम और जुष्टम का क्या अर्थ है प्रिय माण की जब उपासना से प्रसन्न हुए अपने से भिन्न के ईश्वर का ईश्वर, ईश्वर का। प्रसन्न हुए किससे उपासना से उपासना से, से, से प्रसन्न हुए अपने से भिन्न सबके ईश्वर का उपासना से प्रसन्न हुए जो ईश्वर का वो क्या है? अस् ईश्वर महिमानम और इस ईश्वर की महिमा का महिमा का निखिल जगत निमन रूपम और संपूर्ण जगत की नीमन रूप इस ईश्वर इस की महिमा का संपूर्ण जगत की निमन रूप इस ईश्वर की महिमा का साक्षात्कार करता है यहाँ दो के साक्षात्कार की बात आई क्या उपासना से प्रसन्न हुए अपने से सबके ईश्वर का और निखिल जगत की रूप ईश्वर की महिमा का एक ईश्वर का दूसरा महिमा का जब साक्षात्कार करता है तब शोक होता है ऐसा भगवान भगवान भाषाकार के द्वारा व्याख्या होने से भगवान भाषाकार के द्वारा व्याख्या होने व्याख्या होने से या ऐसा व्याख्यान किए जाने से तो देखो अभी जो व्याख्यान किया था रंगरामनुज मुनि ने कट का तो उसके अनुसार क्या था कि आत्मा की महिमा को करने वाले परमात्मा के साथ साक्षात्कार करता है ना और जोस्टम यदा पश्चात अन्य का जैसा व्याख्यान किया गया है तो उसके अनुसार देखो तद अनुसारे कर उसके अनुसार उस व्याख्यान के अनुसार ई अपी कर यहाँ पर भी मतलब कट के व्याख्यान में भी यहाँ भी परमात्मा ये जो महिमानम आया है ना कठ में तो यहाँ भी परमात्मा ना निखिल जगत निमन रूपम महिमानम कहते हैं यहाँ आत्मा का अर्थ क्या कर लेंगे परमात्मा का कि परमात्मा की संपूर्ण जगत की नीमन रूप महिमा को और फिर तम ले लेना ना और उस परमात्मा को और उसे परमात्मा तम है ना तो कहते हैं आत्मा नम कर दो परमात्मा नम की परमात्मा की महिमा मतलब निखिल जगत की निमन रूप महिमा को और तम और तथा परमात्मा का जो साक्षात्कार करता है सोको बहुत ही वह रहित हो जाता है। वैसे तो दो अलग अलग मंत्र है पर मिला करके देखो भी एक नब देखो जी धातु प्रसाद बीत शोको भगवती हुआ अन्वया अथवा धातु पहले क्या किया था कि धातु की धातु प्रसाद आत् परमात्मा के अनुग्रह से आत्मा की महिमा को करने वाले है? या परमात्मा के अनुग्रह से परमात्मा की महिमा को और परमात्मा का साक्षात्कार करता है दो बार आया है ना व्यस्त पहले क्या था परमात्मा की अनुग्रह से आत्मा की महिमा को करने वाले परमात्मा का साक्षात्कार करता है और दूसरी बात परमात्मा की अनुग्रह से परमात्मा की निखिल जगत रूप निखिल जगत निमन रूप महिमा को और परमात्मा को साक्षात्कार करता है अब ये बताते हैं कि यहाँ पर ऐसा करो की परमात्मा की अनुग्रह से शोक रहित होता है परमात्मा के अनुग्रह से शोक रहित ऐसा अर्थ कर लो साक्षात्कार करता है और उनके अनुग्रह से शोक रहित होता है धातु प्रसादात स्मृति बता रहे प्रसिद्ती अच्छुता अच्छुता का अर्थ है अच्चुता अच्चुता भगवान प्रसिद्ती भगवान प्रसन्न होते हैं प्रसन्ना भगवती तस्वीर प्रसन्न क्लेश संशया और परमात्मा का प्रसन्न होने पर क्लेश का नाश हो जाता है क्लेश का नाश हो जाता है शोक का ना सो जाता है स्मृति पंचमी है ना तो वैसा क्यों करे उसने हेतु है क्योंकि भगवान प्रसन्न होते हैं और उनके प्रसन्न होने पर क्लेशों का ना सो जाता है ऐसी स्मृति है यह जानना चाहिए ऐसा भी कर सकते हैं और आगे पीछे के शब्दों को जोड़ लेना अभी यहाँ पर क्या था पाठ इसका धातु प्रसादार्थ महिमान धातु प्रसादार्थ बोलो मंत्र बोलो धातु प्रसादार्थ महिमान आत्मना और तम अक्रत पाठ तम पश्यति। कहीं पर पाठं मिलता है पश्यति। क्या मिलता है? अच्छा। तो तम अक्रतुम पश्यति। धातु प्रसादात ये विसर्गा समास नहीं है और यहाँ पर क्या है वो आपका रिदंत शब्द धात्रि से धातु बना है रिदंत है तो धातु प्रसादात महिमान ईसम इति पाठ ऐसा पाठ होने पर तो धातु प्रसादात में तो कुछ अंतर नहीं आएगा चाहे समाज चाहे वैसा हो या ऐसा हो परमात्मा के अनुग्रह से यही अर्थ होगा परमात्मा के अनुग्रह से शोक रहित होता है तो बीच शोका तो रहेगा ही अब यहाँ बात जो अक्रतुम द्वितीय एक वचन आएगा ना द्वितीय एक वचनांत तो अर्थ हो जाएगा कर्मकृत उत्कर्ष अवकर्ष शून्यम कर्म से होने वाली उत्कर्षता और अपकर्षता से रहित उत्कर्षता कर्त होता है श्रेष्ठता उत्कर्ष करता पर उत्कर्षता या श्रेष्ठता अपर्षता यानता जीव जो है ना कर्म के कारण छोटे बड़े माने जाते हैं ना तो परमात्मा का कोई कर्म है क्या तो कर्म के कारण होने वाली उत्कर्षता और अपकर्षता से रहित परमात्मा का साक्षात्कार करता है लग जाएगा धातु करते भगवता मतलब भगवान की तो ये धातु प्रसादात्कर्ष तो वही रहेगा अक्रुम में ऐसा हो गया योजना हो जाएगी समझ लिया आप कर सको तो तो तो तो का आप कुछ क्या बोला परमात्मा देखो कैसा महान है कितना बड़ा आश्चर्य कहा गया कि छोटे से छोटा बड़े से बड़ा तो ऐसी तो और कोई वस्तु नहीं हो सकती है तो सूक्ष्म से सूक्ष्म हो महान से महान हो लेकिन तो बड़ा आश्चर्य है तो परमात्मा ऐसा दूसरी कोई वस्तु यदि वो सूक्ष्म है तो क्या है महान नहीं हो सकती है सूक्ष्म है तो बड़ी नहीं हो सकती है बड़ी है तो सूक्ष्म नहीं हो सकती है परमात्मा ऐसा तो अड़ो अणियान इत्यादि रीति से परमात्मा के आश्चर्य को कहकर और उनके अनुग्रह से साक्षात्कार कहा गया किस प्रकार धातु प्रसादा है ना अनुग्रह से साक्षात्कार कहा गया अब कुछ अन्य आश्चर्यों को कहकर अनुग्रह शून्य व्यक्ति के लिए दुर्गत्व कहा जाता है धातु प्रसादा आत् उनके अनुग्रह से साक्षात्कार कहा गया था तो जिसको भगवान का अनुग्रह नहीं होगा वह उनका साक्षात्कार नहीं कर सकता है देखिए मंत्र आसीनों दूरम व्रजती याति शयानो यादाद मदनो आसीन दूर व्रजति शयान या कह तम कह मदा मदम दिव्य मदन्य ज्ञाती अन्वेखेंगे आसीन दूर व्रजति याति मदा मदम तम देवम मदन्य तुम अर्यति मदा मदम तम तो देवम तो कह मदन्युम अर्ति वो परमात्मा की कैसी महिमा आसीना कर बैठे हुए एक स्थान में बैठा होने पर भी एक स्थान में स्थित होने पर भी दूरम ब्रजती दूर चला जाता है एक स्थान में बैठा होने पर भी दूर चला जाता है शब्दार्थ लगा लो फिर व्याख्या बताएंगे सयाना सर्वता याती सोते हुए सब और चलता है सोते हुए सब और चलता है सोते हुए सब और जाता है सर्वता कर सब याति मद और गजी है मदा मदम समर्ष अमद का अर्थ अहर्ष हर्ष और अहर्ष युक्त अर्थात प्रसन्नता और अप्रसन्नता से युक्त कैसे की जो शास सं आचरण करते हैं भगवान की उन पर प्रसन्नता होती है और जो शास सं आचरण नहीं करते हैं उन पर भगवान अप्रसन्न रहते हैं ठीक है तो किसी पर भगवान प्रसन्न किसी पर अप्रसन्न अप्रसन। इसलिए कहते हैं प्रसन्नता और अप्रसन्नता वाले तम देव उस परमात्मा परमा परमा को उस परमात्मा को मद अन्य मेरे जैसे ज्ञानी से अन्न मेरे जैसे भगवत अनुग्रह प्राप्त मेरे जैसे ज्ञानी से अन्न क्या भगवत अनुग्रह प्राप्त मेरे जैसे ज्ञानी से अन्न कहा जातु मर से अर्यति कौन जाति में समर्थ हो सकता है भगवत अनुग्रह से जानने को कहा ना पूर्व मंत्र में धातु प्रसाद ऐसा तो करना मदन का मदन्य का एहसास करना भगवत अनुग्रह प्राप्त मेरे जैसे ज्ञानी से भिन्न कौन जान सकता है तो जानी जानी जानी तो मेरे जैसे ज्ञानी से भिन्न कौन जान सकता है नहीं प्रसंग है ना कि मेरे से अन्य तो जो कौन जान सकता है तो जानने वाला कौन हुआ ज्ञानी सिद्ध है और वो वो कैसे जानेगा भगवत अनुग्रह से इसलिए भगवत अनुग्रह प्राप्त मेरे जैसे ज्ञानी से अन्य कौन जान सकता है ये तो दया करके यम जो है उनको ऐसा बता रहे हैं कृपा करके बता रहे हैं की मैं भगवान को जानता हूँ ये नहीं दया झलक रही कथन से अब आप कई लोगों को हम पढ़ने जाए कोई छात्र नया छात्र है कुछ पता नहीं है आप लोगू पढ़ा सकते हैं आचार्य बोले हम हाँ, अच्छी तरह लघु आपको पढ़ा सकते हैं तो क्या उसका अभिमान होगा दया है तो वही तो वही है क्या है दया पर नहीं, नहीं। नहीं। मेरे जैसे ज्ञानी जानते हैं मेरे जैसे ज्ञानी ऐसी अन्य नहीं जानता है मेरे जैसे ज्ञानी भाष्य लिखना माधुशा ऐसा है मेरे जैसे ज्ञानी से अन्य मतलब मेरे जैसे ज्ञानी तो जानते हैं मेरे जैसे ज्ञानी से भिन्न कौन जान सकता है मतलब अज्ञानी नहीं जान सकते हैं मतलब उनके कहने का तो मेरे जैसे ज्ञानी से भिन्न कौन जानने में समर्थ हो सकता है मदा मदम तम देवम मदन ने हक चलिए इसकी व्याख्या देखो परमात्मा व्यापक है व्यापक है मतलब सभी जगह रहता है व्यापक वस्तु सभी जगह समान रूप से रहती है अब ये जो आया आसीना दूरम्रजत की परमात्मा एक स्थान में स्थित रहते बहुत दूर चला जाता है तो एक स्थान में और स्थित होना और दूर जाना ये विरुद्ध धर्म है जब कोई जैसे आप है कोई जीव है जब एक स्थान में स्थित है तो दूर जा सकता है क्या नहीं जा सकता है तो विरुद्ध धर्म है तो ये परमात्मा में कैसे रह सकते हैं इसका दो प्रकार से समाधान है एक प्रकार का समाधान देखना की परमात्मा सबके अंतरात्मा है परमात्मा सबके अंतरात्मा ये तो जानते हैं ना आप इस सबकी अंतर अंतरात्मा है सबके अंदर प्रवेश करके नियम करने वाले अंतरप्रविष्टा जना नाम सर्वात्मा जीव जब एक जगह बैठा है तो दूसरी जगह जा सकता है क्या नहीं, नहीं जा सकता है अब ध्यान देना किंतु तो जब जीव एक जीव एक, एक स्थान पर बैठा है तब दूसरा जीव तो दूर चला जाएगा एक स्थान में बैठा हुआ जीव दूर नहीं जा सकता है एक स्थान में बैठे रहते समय वह जीव दूर नहीं मतलब जिस काल में जीव एक स्थान में बैठा है उसी काल में वह जीव दूर नहीं जा सकता है पर एक काल में एक जीव जब बैठा हो तो दूसरा जीव तो दूर जाता है ऐसा तो संभव है ना इसमें अच्छा तो आप ध्यान देना तो एक जीव के अंतरात्मा भगवान निश्चित रहते हुए दूसरे जीव के अंतरात्मा रूप से जुड़ जाते हैं एक जीव के अंतरात्मा रूप से भगवान एक जगह स्थित होते हुए दूसरे जीव के अंतरात्मा रूप से जुड़ जाते हैं ये भी उनकी महिमा होगी हाँ? तो दूर नहीं जाते हैं तो एक अर्थ हो गया इसका ठीक है और दूसरा अर्थ देखना तो अंतरात्मा के द्वारा समाधान किया गया ना अब दूसरे दूसरे प्रकार का समाधान देना ऐसा समझेंगे आप ये, ये पहला समाधान आया ना कि जीवों के द्वारा ये अंतरात्मा परमात्मा का कार्य का स्थित रहना एक स्थान पर स्थित रहना और दूर रहना जो जीवों का कार्य है वो जीवों के द्वारा किसका था गया परमात्मा का पहले समाधान तो यही हुआ अथवा दूसरा समाधान देखना सर्वत्र व्यापक परमात्मा एक स्थान में है कि नहीं है तो एक स्थान में स्थित है सर्वत्र व्यापक परमात्मा एक स्थान में भी स्थित है अब तेज दौड़ने वाला व्यक्ति चाहे कितनी दूर चला जाए वहाँ परमात्मा पहले से है कि नहीं है इसलिए भी क्या कहा जाता है कि एक स्थान में स्थित होने पर बहुत दूर चला जाता है इस भी बन गया अच्छा इसी और ये जो ईसावास्तव में भी यही आया था ना तद दावतों अन्य कि वो तेज दौड़ने वालों का अतिक्रमण कर जाता है एक जगह रहते हुए अच्छा फिर तीसरा और देखना ये जो उदाहरण के नीचे दिया है इन शब्द अथवा ऐसा समझना कि आसीना का क्या अर्थ है समीप स्थित है आसीना का क्या अर्थ है समीप स्थित है तो शुद्ध अंताकरण वाले भक्त के लिए आसीना मतलब समीप स्थित है शुद्ध अंताकरण वाले भक्त के लिए समीप स्थित है और दूरम्रजी कि पापी को ज्ञात न होने के कारण वह क्या कहा जाएगा वह उससे दूर जाता है पापी को ज्ञात न होने के कारण क्या कहा जाएगा दूर जाता है तो दोनों बातें सही है कि वो वो समीप भी स्थित है और दूर भी चला जाता है किसके समीप स्थित है भक्त के लिए समीप स्थित है तो वही हृदय में देखता है और पापी को ज्ञात न होने से क्या है की वो दूर जाता है ये ये वचन होता है पापी तो दूर भी नहीं जाता भगवान बता ही नहीं भगवान है पर उसको उससे उसको दर्शन नहीं हो रहे हैं इसलिए कहा जाता है दूर है दूर जाता है दर्शन न होने से और देखना और भी वहीं है लिखा है अथवा हृदयस्थ परमात्मा का ध्यान करने वाले का कदाचित ध्यान भंग होने पर कोई हृदय में परमात्मा का ध्यान कर रहा है तो परमात्मा वहीं आसीन दर्शन दे रहे हैं वहीं स्थित होकर दर्शन कर रहे हैं और कदाचित ध्यान भंग हो गया तो फिर वो क्या कहेगा कि आसीना दूरम प्रगति के एक स्थान में स्थित रहते हुए परमात्मा दूर चलाएगा ऐसा हृदय परमात्मा का ध्यान करने वाले का कभी ध्यान भंग होने पर वैसा कहा जाता है तो यह व्याख्या किसकी हो गई अब या तो सर्वथा हुआ व्यक्ति हिल भी नहीं सकता है तो सब जा सकता है क्या नहीं? नहीं। तो फिर यहाँ कैसे कहा गया तो जब एक जीव एक स्थान पर सोता है उस समय दूसरा जीव दूसरे स्थान पर जाते हैं एक जीव एक स्थान पर सोता है उस समय दूसरे जीव दूसरे स्थानों पर जाते हैं इस प्रकार सोना और अन्य स्थानों पर जाना जीवों के कार्य हैं या जीव के द्वारा उनके अंतरात्मा परमात्मा के कहे जाते हैं कि मतलब एक सोने वाले जीव के अंतरात्मा रूप से वो एक ही जगह है और चलने फिरने वालों के अंतरात्मा रूप से सब जगह जाते हैं ऐसा हुआ अथवा अगले पेज पर देखना अगले पेज पर अथवा सयाना करते अचल परमात्मा व्यापक होने से अचल ये फिर भी आप चाहे जिस दिशा में चले जाइए तो वहाँ परमात्मा पहले से विद्यमान है इसलिए श्रुति क्या कहती सजानो या कि सर्वथा अचल होते हुए शब्द में जाते हैं परमात्मा अथवा विग्रह विशिष्ट परमात्मा अपने धाम में हमेशा स्थित रहते हैं हमेशा स्थित है जब यहाँ भगवान के अवतार हुए तो वहाँ अभाव नहीं हो जाता है भगवान वहाँ रहते ही है विग्रह विशिष्ट परमात्मा अपने धाम में अचल होने पर भी भक्तों पर आए संकट को दूर करके आनंद प्रदान करने के लिए दूसरे विग्रह को धारण करके ऐसा है सयाना कर, कर सकें अचल विग्रह विशिष्ट परमात्मा त्रिपा की में अचल होने पर भी दूसरे विग्रह को धारण करके, करके भक्तों का जाते हैं ये भी अर्थ हो जाएगा अब परमात्मा यहाँ देखना यहाँ परमात्मा को स्वरूपता अचल होने पर और विग्रह विशिष्ट रूप से अचल हो रहे होकर भी दूसरे विग्रह को धारण करके सर्वत्र जाना कहा जाता है। मत का क्या है प्रसन्नता और मत का अर्थ है अप्रसन्नता। प्रसन्नता और अप्रसन्नता शास्त्रीय विधान का पालन करने वाले जीवों के प्रति भगवान की प्रसन्नता होती है हर्ष होता है विपरीत आसन करने वालों पर क्या होता है आहर्ष होता है तो ऐसे परमात्मा को पर्मा, ऐसे परमात्मा को परमात्मा के अनुग्रह प्राप्त परमात्मा से अनुग्रहित मुझ जैसे यम से अतिरिक्त कौन जान सकता है मतलब जानने वाले बिरले ही बिरले ही है अल्फ ही है, है ऐसा तात्पर्य है अभी देखना अंधे ना यथान्धा था ना ध्यान कौन सी सुखी थी वो अभिद्या मंत्री वर्तमान स्वयं दीरा पंडितम मनमाना दंडा पंडित मूढ़ा अंधे नीमाना तो श्रुति जो है ना तथा ज्ञानियों का तो अंधेन यथाधा इस प्रकार वर्णन करती है और ब्रह्म पुरुष की दुर्लभता को कैसे कहा था, था। तो यही दुर्लभ दुर्लभ मतलब क्या है कि है ऐसा तात्पर्य है बताने का मदा मदम देव मदन्यों आसीना दूरम व्रजती सयाना सर्वता मदा मदम तम देव मदन्य हक ज्ञाती है ना आसीना दूरम व्रजती परमात्मा एक स्थान में स्थित रहते हुए दूरम ब्रजती बहुत दूर चला जाता है सयाना सर्वतायाती एक स्थान पर सोए हुए सर्वतायाति सब उड़ चलता है सब हो जाता है। मना मनम प्रसन्नता प्रसन्नता और वाले उस परमात्मा को मदन्य मदन्य का अर्थ है भगवत अनुग्रह प्राप्त मुझ जैसे ज्ञानी से अन्य कहा गया तुम कौन जानने में समर्थ हो सकता है कौन जान सकता है इसकी औदरणी देखेंगे थोड़ा धातु प्रसाद सब्डित भगवद अनुग्रह शून्य से अत्यंत अलौकिकत्विगमती दर्शयति। एक बात पर ध्यान देना परमात्मा तत्वों के बाद क्या लिखा है अत्यंत अलौकिक जो लोक प्रसिद्ध लोके विदिता लौकिका लौकिक का अर्थ या यहाँ पर लोक प्रसिद्ध है लौकिका का क्या अर्थ है लोक प्रसिद्ध वस्तु तो परमात्मा कैसा है लौकिक है क्या अलौकिक है लोक मतलब सामान्य जन्म में प्रसिद्ध है क्या परमात्मा ऐसा है वैसा है परमात्म स्वरूप सामान्य लोगों में तो प्रसिद्ध नहीं है तो परमात्म स्वरूप अलौकिक है अलौकिक होने पर भी अत्यंत अलौकिक है कैसा है वो अत्यंत अलौकिक ये हैं? बिल्कुल अलौकिक है मतलब अलौकिक का मतलब जो में प्रसिद्ध ना हो अब कुछ कहे कि भाई थोड़ा थोड़ा तो अत्यंत अलौकिक अर्थ है कि सामान्य लोगों को बिल्कुल वो सामान्य जनों में बिल्कुल प्रसिद्ध नहीं है सर्वथा अलौकिक है परमात्मा स्वरूप तो यहाँ एक पद का अध्याय करना परमात्मा तत्पुर से किसका अध्याय करेंगे परमात्म तत्व से क्यों अत्यंता में तुवा प्रत्यय लगा है ना तो अत्यंता अवलौकिक परमात्म तत्व है तो अत्यंत किसका परमात्म तत्व का या परमात्मा स्वरूप का तो सद का अध्ययन करेंगे परमात्म तत्व का अत्यंत होने के कारण या परमात्म तत्व अत्यंत होने के कारण है अनुग्रह शून्य से परमात्म तत्व दुर अनुग्रह से रहित व्यक्ति को परमात्म तत्व दुरधिगम है मतलब जानने में कठिन है दोबारा लगाना ये परमात्म तत्व का अत्यंत अलौकिकत्व होने के कारण परमात्म तत्व अत्यंत अलौकिक होने के कारण धातु प्रसाद शब्द से कहे गए धातु प्रसाद शब्द से क्या कहा गया है बोलो नहीं धातु प्रसाद आया था ना पूर्व मंत्र में तो धातु धातु प्रसाद शब्द का अर्थ क्या था तो धातु प्रसाद शब्द से कहे गए भगवत अनुग्रह से रहित व्यक्ति को भगवत अनुग्रह से रहित व्यक्ति को परमात्म तत्व दूरभिगम परमात्म तत्व को समझना कठिन है दोबारा लगाना परमात्म तत्व अत्यंत अलौकिक होने के कारण धातु प्रसाद सबसे कहे गए भगवत अनुग्रह से रहित व्यक्ति के लिए परमात्म तत्व समझने में कठिन परमात्म समझने में लग जाएगा इस बात को कहते हैं यहाँ देखेंगे फिर क्या कहे आशीनो दूरम्ब्रज सो याद सर्वता यहाँ पाठ है परमात्मना सर्वात्म कथ्य क्या पाठ सर्वात्म यही पाठ ठीक है उत्तम राघुबाचार ज्यादा जो है पाठ की कल्पना करके इधर उधर करते हैं वो लग जाएगा लेकिन वो पहले बता रहा हूँ मैं पहले सुनो जब सर्वात्मक है ना तो सर्वात्मक का अर्थ ध्यान देना बोबरी समास है नहीं क्या बोले यहाँ पर बोबरी समास है यहाँ पर सर्वे यहाँ पर सर्वे आत्मा यह नहीं नहीं ऐसा समझना कि सर्वे साम आत्मा यह क्या सर्वे सभी का आत्मा है जो ऐसा करेंगे सभी का आत्मा है जो तो समाप्त करने पर क्या बनेगा सर्वात्मक तो सर्वात्मक कौन हो गया परमात्मा तो सर्वात्मकत्व किसका होगा परमात्मा का तो परमात्मा का सर्वात्मकत्व होने के कारण या परमात्मा सर्वात्मक होने के कारण मतलब परमात्मा सबका आत्मा होने के कारण इतर तिरुद्धत या प्रतिमाना अन्न विरुद्ध में विरुद्ध रूप अन्न में विरुद्ध रूप से प्रतीत होने वाले देखे देखना एक जीव में आसीनत तो एक ही जीव में एक काल में आसीनत तो और दूर हो जाएगा सुनो एक ही जीव एक काल में एक जगह रह सकता एक जगह रहते हुए दूर जा सकता है नहीं जीव एक जगह रहते हुए दूर जा सकता है तो mm -hmm. आसीन का अर्थ एक जगह रहने वाला दूरगंत्र का अर्थ दूर जाने वाला तो आसीनत तो और दूरगंत्र धर्म ये जीव में विरुद्ध प्रतीत हो रहे हैं तो कहते हैं की अन्न में अन्न में विरुद्धत्व प्रतीत होने वाले अन्य में विरुद्धत्व प्रतीत होने वाले कौन आसीनत्व और दूरगंतित्वी धर्म भी अपीत अन्य करेंगे धर्म के बाद में। आसीनत्व और दूरगंतित्वी धर्म भी जीव द्वारा तत्व संति जीव के द्वारा परमात्मा में होते हैं जीव के द्वारा परमात्मा। है ना जीव के द्वारा परमात्मा चले जाएंगे की जो जीव के द्वारा जब कार्या एक जगह रहते हुए बहुत दूर जाता है श्रुकता तो नहीं कह सकते जाना ऐसा औपचारिक अब सुनो मतलब जीव के अंतरात्मा रूप से जाता है तो जीव के अंतरात्मा रूप से जाता है अंतरात्मा भगवान छोड़ते नहीं कभी इसलिए कहा जाता है अंतरात्मा अब अब स... तो अंतरात्म भगवान एक ही है व्यापक होने से सर्वोत्र स्थित है और अंतरात्मा वो आत्मा में स्थित है वही है वही अब देखना नहीं आती अच्छा अर्चावतार मंदिर में स्थित है कि नहीं व्यापक जो परमात्मा है व्यापकत्व तो मतलब है सर्वत्र का मतलब आत्मा अंतरात्मा रूप से जो है और व्यापक तो नहीं, वो अलग -अलग अलग है। नहीं इस एक ही ईश्वर की कई प्रकार से स्थिति है मंदिर के अंदर भगवान अर्चावतार अर्चावतार रूप से है की नहीं है इसमें कोई विवाद है आपका अर्चावतार रूप से वहाँ है जब कहेंगे भी अर्चा भगवान मंदिर में है तो व्यापक भगवान का होता है क्या से भगवान अलग अर्चा ऐसी वही भगवान तो वही भगवान अंतरात्मा रूप से है व्यापक तो भगवान अंतरात्मा रूप से है इसको ने वही व्यापक ही भगवान आत्मा के अंदर अंतरात्मा तो जाना तो नहीं पाएगा ना जाना नहीं हो पाएगा अंतरात्मा रूप से जो जीव का जाना होगा कि नहीं होगा, जीव होगा। so जीव नहीं। लो। जीव तो जीव सुन जीवन है तो so जीव के जाने से उनका जाना कहा जाता है उन्हें बोला ना औपचारिक प्रयोग आपको फिर क्यों कहा जाता है कि तो अंतरात्मा भगवान छोड़ दे नहीं है साथ ही रहते इसलिए ऐसा औपचारिक प्रयोग संभव होता है औपचारिक बोल भी दिया मैंने आपको संभव होता है चलिए अब जब पाठ सर्वात्मकत्वे अच्छा पाठ है या एक पाठ सर्वात्मकत्वेन है तो ऐसा समझे ना सर्वा, जब ऐसा पाठ मानेंगे तो सर्वात्मी गच्छ की व्यापनोती सर्वात्मा में गच्छ की व्यापनोती सभी आत्म, सभी में आत्माओं में व्याप्त होकर रहने, रहने वाला परमात्मा धन्यवाद ऐसा भी अर्थ होगा अब देखना कस सम मदा मदम देवम मदन ज्ञातु मर्यति तो हर्ष हर्ष विरुद्ध धर्म मध्यस्थम हर्ष और से इन विरुद्ध धर्मों के मध्य में स्थित है मतलब विरुद्ध धर्म वाला यही अर्थ होगा कहते हैं ना ये शोक सुख और दुख के मध्य में स्थित है दोनों से युक्त है यही तात्पर्य है हर्ष और से इन विरुद्ध धर्मों से युक्त कम करते परमात्मा न उस परमात्मा को परमात्मा के परमात्मा के अनुग्रह से युक्त परमात्मा प्रसाद अनुग्रहित है ना इसका अर्थ तो क्या करेंगे परमात्मा के अनुग्रह से युक्त मादृश मेरे जैसे ज्ञानी जन से अन्य कौन जान सकता है कौन जान, जान, जान तो सकता तो है वह मतलब और पर आप में और हर्षा हर्ष इन विरुद्ध धर्मों से युक्त उस परमात्मा को परमात्मा के अनुग्रह से युक्त मेरे जैसे ज्ञानी जन से अन्य कौन जान सकता है मतलब उसका ज्ञाता दुर्लभ दुर्लभ उसका ज्ञाता ये तात्परिये कोई नहीं जानता ऐसा मतलब नहीं है परम कृपालु आचार्य हम ऐसा भी है बोल रहे हैं अपने बताया आशीनो धूम ब्रजती कष्ट मदा मदम देवम मदन्यो ज्ञात परमात्म स्वरूप को कहा और अनुग्रह शून्य साधक के लिए उसकी दुर्बोधता को कहा किस प्रकार कस्टम अनुग्रह सुन व्यक्ति उसको नहीं जान सकता है इस प्रकार अनुग्रह शून्य व्यक्ति के लिए उसकी दुर्बुलता को कहकर अब मोक्ष के उपाय को कहते हैं अशरीरम शरीर अशरीरम शरीर स्वस्थ से, से अवस्थितम धीरो न सोचति असरीरं अशर शरीरसु असरीरं अवस्थित अशर शरीरसु अन्वस्थेसु अवस्थित महाुम आत्मा धीरा न शोचती अन्वगाना अनवस्थेसु शरीरसु अवस्थित नोचती विभुम महंत आत्मान मत धीरा न धीरा न शोचती शब्दार्थ लेखना अनवस्थेसु कर्थ है अनित्यु शरीरेश अनित शरीरों में अवस्थितम कर स्थित अनित शरीरों में स्थित देखो इस शरीर में जीव और परमात्मा दोनों स्थित है तो ये शरीर है ना? ये इस हिसाब से लिया यानी तो एक ही शरीर में दोनों की बता रही है। तो, स्थित कौन आत्मानम करते परमात्मानम है न अनित शरीरों में स्थित परमात्मा तो परमात्मा के विशेषण कुछ देखिए अशरीरम शरीर रहित परमात्मा जो शरीरम बताया है ना तो परमात्मा शरीर रहित कहते हैं कोई कहे है? कि जब ये शरीर में परमात्मा स्थित है शरीर भी उनका है चेतना चेतन सब उनका शरीर है तो शरीर क्यों है तो अशरीर करेंगे कर्म जन्म शरीर से रहित कर्म जन शरीर से परमात्मा इस शरीर में है लेकिन ये परमात्मा के कर्म से जन्म शरीर है क्या जितने भी शरीर है कहे गए शास्त्र में परमात्मा के कोई भी उनके कर्म से जन्म है क्या तो कर्म जन्म शरीर से रहित ये मतलब हो जाएगा अनित शरीरों में स्थित अशरीरम शरीर रहित का अपराधिक वो तो अभी इस ऐसा है ना अब अप, एक मिनट नहीं नहीं एक मिनट ऐसा है ना इस शरीर में अभी यहाँ की बात चल रही है भगवत धाम की बात नहीं चल रही यही की बात चल है। यहां भी तो है। रही है यहाँ में तो अपराधिक है। अभी थोड़ा एक बार अर्थ हो जाने तो फिर अपनी बात बोलो है अनित शरीरों में स्थित शरीर रहित चलो जो अपराधिक शरीर भी है वो कर्मकृत है क्या तो कर्म के शरीर से नहीं चलिए मुक्तात्मा तो, तो कर्मकृति है नहीं करके वो नहीं नहीं परमात्मा के कर्म से जन्म है क्या शरीर जैसे जीव को संसारी जीव को जो शरीर प्राप्त होते हैं वे शरीर उसके कर्म से जन्म होते हैं कर्म से मिलते हैं तो भगवान के कर्म से कोई शरीर उनको मिला है क्या चलिए तो दोबारा मतलब। जैसे दाना कहा वैसे शरीर नहीं कहता है तो वैसे श्रुति वैसा कह नहीं शरीर हम कहती तो आप वैसी लगाते तो उसको शरीर हम कह रही है ना अनित शरीरों में स्थित शरीर रहित विभू अर्थ करते हैं व्यापक अथवा वैभवशाली अर्थ किया है विभूम का है वैभवशाली अनित शरीरों में स्थित शरीर रहित वैभवशाली महान परमात्मा का साक्षात्कार करके महान परमात्मा का अच्छा। यहाँ आत्मानम करते परमात्मानमत्वाकर्थ तो साक्षात्कार करके धीरा अर्थ की भगवत अनुग्रह प्राप्त उपासक न सोच की शोक नहीं करता है हाँ वैभवशाली ऐश्वर्यशाली अनित शरीरों में स्थित शरीर रहित तो वैभवशाली पर महान परमात्मा का साक्षात्कार करके धीरा कर से उपासक ना सोचती सो नहीं करता है अब सुनिए ये जितने शरीर दिखाई देते हैं सभी कैसे अनित्य के अनित्य, अनित है इनमें जीव के साथ परमात्मा भी रहता है ना अनित शरीरों में जीव के साथ परमात्मा भी रहता है तो अनित शरीरों में स्थित कह दिया अब श्रुति देखना है द्वास उपरणा मिली यहाँ पर देखना सयुजा का अर्थ है समान गुण वाले सयुजा का क्या अर्थ है समान गुण हम्म सब कुछ गुण तो समान है दोनों के अरे एक स्थान में रहना तो समान ही है यहाँ पर और जीव और क्या है आत्मा तो दोनों में सा समान धर्म है तो सयुजा करते समान गुण वाले औ, अब गुण भी तो है ना दोनों में समान अपातवादी गुणों से समान ये लेना समानता के लिए सयुजा करते समान गुण वाले सखाया करते साथ रहने वाले सखाया क्या थे रहने। समान गुण मतलब जीव और ईश्वर दोनों के लिए कहा जा रहा है सयुजा समान गुण वाले सखाया साथ रहने वाले और सुपर्णा करते हैं कि सुंदर पंख वाले मतलब पक्षी के समान क्या अर्थ हो जाएगा पक्षी के समान। और दुआ करते दो कौन जीव और ईश्वर पक्षी के समान जीव और ईश्वर समानम वृक्षम तो वृक्षम का अर्थ है यहाँ पर वृक्ष के समान शरीर वृक्ष के समान शरीर वृक्ष के समान शरीर के जिसे वृक्ष को काटा जाता है ना वृक्ष नष्ट हो जाता है शरीर भी नष्ट हो जाता है इसलिए यहाँ पर वृक्ष के समान और समानम का अर्थ एक वृक्ष के तुल एक शरीर में परिशस्त जाते रहते, है। रहते हैं परीव और ईश्वर विनष्ट होने योग्य एक शरीर में, में रहते हैं कौन कौन रहते हैं जीव और ब्रह्म एक शरीर में रहते हैं पक्षी के समान तो पक्षी के समान जीव तो और ईश्वर तो रहते हैं अब क्या होता है की जब एक पेड़ गिर जाएगा नष्ट हो जाएगा तो पक्षी दूर दूसरे पेड़ में चले है। है तो जाते हैं तो गई है दोनों मित्र है एक दूसरे के साथ छोड़ते नहीं है परम मित्र तो भगवान है जगह अब ध्यान देना क्यों होकर उन दोनों में अन्य पिप्लम स्वादु अत्ती स्वादुअत्ती के पदक है वो स्वादु अत्तीक्षण है ना तयो तो स्वादु पिपला तयो तो का अर्थ है उन दोनों में एक एक कौन है जीव वो तो स्वादु पिपला मत्ती स... अच्छा स्वादु का अर्थ है यहाँ पर परिपक्व स्वादु को क्या अर्थ है और पिपलम कैसे कर है करुफलम उन दोनों में एक कौन जीव परिपक्व पर करुफल को भुगता है पर मतलब बहुत सारे जीव कर्म करता रहता है तो जो फल देने के लिए जो तैयार हो जाएगा यार कर्म।, यार। कर्म उसको कहेंगे परिपक्व तैयार तो होने के लिए समय लगती है। और क्या सभी कर्मों को फल तुरंत थोड़ा मिलता है <laughs> सभी कर्मों को फल तुरंत नहीं मिल जाता है ना समय समय पर सब फल देते रहते हैं कर्म तभी तो इस जन्म में धर्मात्मा व्यक्ति भी दुखी देखे जाते हैं और काफी भी सुखी देखे जाते हैं कर्म फल जो परिपक्व होगा तब उनको मिलेगा ये तो पहले का सब चल रहा है अब देखिए कि उन दोनों में एक एक कौन जीव वो स्वादु पिप्लम स्वादु करते परिपक्व पिपलम करते है कर्म फल की परिपक्व कर्म फल को भोगता है परिपक्व कर्म फल को भोगता, भोगता, भोगता, भोगता है या खाता है भोगता है अनस्नन अन्य अन्य करते कर्म फल को न भोगते हुए कर्म फल को अभी चाकित करते प्रकाशित होता रहता है कर्म फल को ना भोगते हुए प्रकाशित होता रहता है मतलब वो विभू ज्ञान गुण वाला होकर रहता है मतलब आनंदित होता रहता है आनंदित तो, तो एक देशा रहता है आनंदित होता रहता है और हैं दोनों एक ही सरी, एक ही ही वृक्ष में दोनों बैठे हुए पक्षी पर ये एक, एक कर्म फल को भोगता है तभी क्या है कि सुख दुख भोगता है शोकमो को प्राप्त होता है और दूसरा वो इस कर्म फल को नहीं भोगता है इसलिए क्या है आनंदित बना रहता है प्रकाशित होता रहता है ऐसे दो पक्षी है ये तो यह सुर्जी अनित शरीर में नित्य परमात्मा की स्थिति का प्रतिपादन करती है तो इस शरीर में रहने वाले परमात्मा कैसे हैं? तो कहती कैसी है वो? आशरीरम है। आशरीरम का तो सर्वथा नहीं हो सकता है क्योंकि शरीरम यश आत्मा शरीरम इस प्रकार शरीर बताया गया ना परमात्मा के और जगत सर्वम शरीरम थे वाल्मीकि हाँ तो को को, न, को, न, कोई यथा संभव ले लेना जहाँ पर जीव और परमात्मा एक साथ है ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है जहाँ जहाँ हो सब लेना तो यहाँ अशरीरम पदकार के कर्म जन शरीर से रहते संसारी जीव का शरीर उसके कर्म से जन्न है और परमात्मा का पूर्ण पाप रूप कोई कर्म नहीं है इसलिए सभी शरीर परमात्मा के होने पर भी उसके कर्म से जन् नहीं तो पर ध्यान देना यहाँ पर ध्यान देना है बिना कर्म के परमात्मा का कौन सा कर्म है कि वो कर्म से शरीर मिला कर्म से तो शरीर मिलता है कर्म समाप्त होने पर शरीर हो जाता है कर्म करते रहते। से उनका अरे पूर्ण पापरूप कर्म से कोई वस्तु उनका नहीं है उसके लिए आगे देखेंगे तो परमात्मा का पूर्ण पाप रूप कोई कर्म नहीं है इसलिए सभी शरीर उनके होने पर भी उनके कर्मो ऐसी जन्म नहीं है एक बार ध्यान रखना यहाँ अन्य शरीर एक अनित शरीरों में स्थिति को कह रहा है ये तो वो अपराखित वाले को लेने की जरूरत नहीं है तो कि अनित शरीरों में स्थिति की बात कर रही है यहाँ अच्छा और यदि कह, लेना भी चाहे प्रासंगिक तो कहीं ना प्रा, उनका अपराधित शरीर है ही तो अनित शरीरों की चर्चा यहाँ है और देखो यहाँ पर उनमें अंतर्यामी रूप से भगवान रहते हैं तो यहाँ पर ये क्या है की भाई वो सारी परमात्मा का कर साक्षात्कार करके दुखों से रहित हो जाता है और दुखों की निवृत्ति ही क्या है मोक्ष है और मोक्ष का मुक्ति का साधन जो ज्ञान है वो मतवा पद से कहा गया किस पर से उनका साक्षात्कार करके मतलब दर्शन समाना का उपासना करके वो शोक नहीं करता है तो दर्शन समाना का उपासना इससे कही गयी हाँ तो तो तो तो सोचती अशरीरम शरीर अनावस्थेश अवस्थितम्, महात विभुम आत्मा मत्वा, धीर न सोचती चलिए अन्वय देखेंगे अनवस्थेसु अवस्थितम् विभुम अनित्य शरीर शरीरों अनित में स्थित कर्मजन्य शरीर से रहित वैभवशाली महान परमात्मा का साक्षात्कार करके भगवान अनुग्रह प्राप्त उपासक शोक नहीं करता है परमात्मा का साक्षात्कार करके मतलब उनकी दर्शन समाना कर उपासना करके धीर्घ्य शोक नहीं करता है तो शोक निवृत्ति का साधन जो है मतवा कहा गया है लगाइए यहाँ पर असरीरम कर्त करते, करते कर्म कर्मकृत शरीर रही कम है ना मतलब कर्म कर्मजन शरीर से रही थे अनवस्थेसु कर्थ किया अस अस्थिरेश अस्थिर शरीर है ना अनिष्ठ शरीर अब देखना शरीरेशु शरीरों में अच्छा शरीरेश नित्यत्व तत्र स्थितम ऐसा लगाना तत्र शरीर तथा करेंगे उन अनित्य शरीरों में नित्य अनित्य शरीरों में ये कैसे हो जाएगा ऐसा ना नित्य परमात्मा की स्थिति जो है ना ऐसा एक मिनट चलो अभी पूरा करो फिर देखता हूँ मैं मानतम विभूम आत्मानम अथवा धीरो कि सोचे थी की महावैभवशाली विभूम का वैभवशाली और मानतम लगा है ना तो मतलब महान और वैभवशाली क्यार्थ करेंगे महान और क्योंकि मानतम भी उसका परमात्मा का विशेषण है आत्मानम का और विभूम भी, भी आत्मा का विशेषण है है ना तो महावैभवशाली जो लिखा है तो यहाँ पर वैभवशाली और महा का क्या है आपका ये समाज क्या है द्वंद्व महावैभवशाली महान का वैभव के साथ करेंगे की परमात्मा के साथ करेंगे वैभवशाली के साथ महान कन्व के साथ है साली के साथ है साली की महान साली परमात्मा का साक्षात्कार करके धीर व्यक्ति शोक नहीं करता है तो नित्य परमात्मा का तो स्थिति नित्य हो ही जाएगा उसमें चाहे वो शरीर नित्य हो अनित्य हो नित्य परमात्मा का नित्य हो परमात्मा तो अनित हो जाएगी ना नित्य <twná> की स्थिति नित्य की स्थिति ध्यान देना नित्य की स्थिति नित्यत्व नित्य की देखना नित्यत्व नित्य नित्य की स्थिति नित्यत्व <निच्ट्वेगान> नित्य स्थिति किसकी स्थिति है इस स्थिति भले ही वो सब सदा लीजिए जब तक शरीर है तब तक है पर नित्य की होने कारण वो नित्यत्व नी कही जाएगी शेष पर ओम पूर्णम पूर्णमदाग्य पूर्णश पूर्णमे ओम शांति शांति